भारतीय दर्शन नवम परिच्छेद मीमांसा दर्शन कहा जाता है कि मीमांसा अन्य दर्शनों की तरह दार्शनिक शास्त्र नहीं है इसके मूल सूत्र ग्रंथ में प्रमाणों को छोड़कर अन्य किसी भी दार्शनिक तत्व का विचार नहीं है इन प्रमाणों का भी विचार अन्य दर्शनों की तरह कोई दार्शनिक प्रमेय जानने के लिए नहीं किया गया है किंतु मीमांसा के मुख्य विषय धर्म को जानने के लिए तथा वेदार्थ विचारों के लिए है बाद को सूत्र के ऊपर व्याख्या करने वालों ने आत्मा मुक्ति शरीर इंद्रिय अपूर्व आदि दार्शनिक तत्वों का भी विवेचन इस शास्त्र में किया है तथापि इन तत्वों का विचार दर्शन शास्त्र की तरह बहुत समन्वित नहीं है यही बात कुमार ने एक प्रकार से कही है ऐसी स्थिति में भी मीमांसा को दर्शन शास्त्र में परिगणित करने के लिए युक्ति दी जा सकती है मीमांसा में धर्म का विचार है जिसे श्लोक तथा परलोक में कल्याण की प्राप्ति हो उसी को धर्म कहते हैं इस प्रकार धर्म का विचार भी दर्शन शास्त्र का ही विषय है बौद्धों के द्वारा वेद तथा वैदिक धर्म के ऊपर जब बहुत आक्षेप हुआ उस समय वेद की रक्षा के लिए मीमांसा शास्त्र की रचना हुई ऐसा अनुमान होता है यही कारण है कि न्याय शास्त्र की तरह मीमांसा शास्त्र की भी जन्मभूमि मिथिला कही जाती है जितने मीमांसक मिथिला में हुए और ग्रंथ लिखे उतने किसी अन्य एक प्रांत में नहीं हुए एक प्रशस्ति मिली है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि महाराज मिथिलेश भैरव सिंह के समय में एक पुष्करणी के यज्ञ में निमंत्रित विद्वानों में केवल मीमांसकों की संख्या चौदह सौ थी यह पंद्रहवीं सदी की प्रशस्ती है वेद तो ज्ञान स्वरूप है, अतए वेद के अर्थ का विचार करने वाला मीमांसा शास्त्र भी दर्शन शास्त्र कहा जा सकता है धर्म के विचार के प्रसंग में कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी सत्कर्मों का विचार आवश्यक है इन्हीं के द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो सकती है तस्मात्मांसा शास्त्र आध्यात्मिक चिंतन के लिए जिज्ञासु को शिक्षा देता है इसलिए इसे भी दर्शन शास्त्र कहने में कोई आपत्ति नहीं है वस्तुतः विचार करने से यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन के सभी अच्छे कर्म परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही किए जाते हैं फिर जिस शास्त्र में धर्म कर्तव्य का विचार हो तो उसे दर्शन शास्त्र कहने में आपत्ति ही क्या है इस शास्त्र को पूर्व काल में विद्वान लोग न्याय शास्त्र भी कहते थे इसका कारण मालूम होता है कि इस शास्त्र की रचना लोक तथा वेद में प्रचलित न्यायों के आधार पर हुई होगी आज भी न्यायकड़िका न्यायरत्नाकर न्यायमाला आदि मीमांसा के ग्रंथों में न्याय शब्द का पूर्ण व्यवहार है इसको मीमांसा कहने का कारण मालूम होता है कि इसमें मीमांसा अर्थात धर्म या वेद के अर्थ का विचार है यह पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान का विचार करने के पूर्व कर्म कांड तथा धर्म का विचार करना आवश्यक है तभी वेदांत में कहे गए आत्मा के संबंध में विचारों को साधक समझ सकेगा अतएव मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा गया है और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा गया है इस बात की पुष्टि कुमारिल भट्ट के इत्याह नास्तिक निराकरण इत्यादि कथन से भी होती है ऊपर कहा गया है कि प्रासंगिक रूप में आत्मा का विचार मीमांसा न्याय वैशेषिक के विचार के ही है। है का चरम स्वर्ग प्राप्ति यह लौकिक दृष्टिकोण की चरम अवधि है साधारण लोग स्वर्ग को ही परम पद समझते हैं उनकी दृष्टि से यह सर्वथा सत्य है इन बातों को देख मालूम होता है कि मीमांसा शास्त्र भी न्याय दर्शन के समान प्रधान रूप से व्यवहारिक दृष्टि का ही है परंतु आत्मा के विचार से यह मालूम होता है कि कुछ मीमांसक लोग आत्मा को स्वप्रकार भी मानते हैं अतएव न्याय शास्त्र के विचार के अंतर मीमांसा का स्थान है न्यायशास्त्र की अपेक्षा मीमांसा सूक्ष्म स्तर का शास्त्र है